शो ठॉक सपना यह संसार नंबर सिक्स पहला प्रश्न मैं तो अब तक शास्त्रों में ही उलझा रहा और आप कहते हैं शास्त्र व्यर्थ अब मैं क्या करूं मोतीलाल शास्त्र व्यर्थ है तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं शास्त्र व्यर्थ हैं क्योंकि अनुभव नहीं है जो शास्त्रों का गवाह बन सके शास्त्र सार्थक हो जाते अगर तुम साक्षी दे सको शास्त्र अपने में तो मुर्दा है कागज पर खींची गई स्याही की लकीरें शास्त्रों में तो सत्य कैसे होगा लेकिन अगर तुम्हारे ध्यान में सत्य का अवतरण हो तुम्हारे भीतर समाधि का कमल खिले तुम्हारे भीतर सुवास उठे जीवन के आनंद की तुम गवाह बन सको तुम कह सको कि हां ऐसा ही है तुम सील मोहर मार सको शास्त्र पर तो शास्त्र सार्थक हो जाते तुम्हें डालना होगा अर्थ तुम्हें देनी होगी महिमा उन्हें सदा तुमसे उल्टी बात कही गई है तुमसे कहा गया है शास्त्र को पढ़ो गुनो कंठस्थ करो और इसी तरह तुम सत्य को जान लोगे पंडित हो जाओगे प्रज्ञावान नहीं और पांडित्य एक सुंदर बंधन है प्रज्ञा मुक्ति है स्वयं जाने बिना कोई मार्ग नहीं है उपनिषद के ऋषियों ने जाना जरूर जाना खूब जाना भरपूर जाना मगर शास्त्र पढ़कर नहीं जाना ध्यान की गहराइयों में उतर के जाना ज्ञान से नहीं जाना ध्यान से जाना जाना तो फिर शास्त्र बहे जहां भी ध्यान की गंगोत्री उपलब्ध हो जाती है वहीं शास्त्रों की गंगा बह उठती फिर वे शास्त्र उपनिषि हों कि वेद की गीता की कुरान की बाइबल इससे कुछ भेद नहीं पड़ता एक ही जल स्रोत से बहुत धाराएं बह सकती वह जल स्रोत अनंत है उससे एक गंगा नहीं बहुत गंगाएं निकल सकती वह चुकता नहीं चुकाया जा सकता नहीं उससे वेद बहे उपनिषद बहे गीता बही धम्मपत बहा कुरान बाइबल बहे और बहुत से शास्त्र बहेंगे बहते रहेंगे गंगोत्री चुकने वाली नहीं है लेकिन गंगोत्री की तलाश तुम्हें करनी होगी तुम अगर किताबें पकड़ के बैठ गए तो बोझ से दब जाओगे पंडित की छाती पर हिमालय जैसा बोझ हो जाता है शब्दों का निर्जीव शब्दों का निर्भीरी शब्दों का वो शब्दों के जंगल में ऐसा भटक जाता है कि राह मिलनी मुश्किल हो जाती पापी को भी मिल जाए राह पंडित को नहीं मिलती क्योंकि पापी कम से कम विनम्र तो होता है पापी कम से कम रो तो सकता है पापी कम से कम झुक तो सकता है पा, पापी के पास अकड़ने को कुछ भी नहीं अहंकार को भरने को कुछ भी नहीं उसकी आंखें झुकी उसका सिर झुका है वो जानता है कि मैं ना कुछ कि मैं पाप की एक गठरी हूं अकड़ूं तो क्या अकड़ूं मगर पंडित के पास अकड़ने को बहुत कुछ है गठरी में शास्त्र उसकी यादास्त में सुभाषित है पर दूसरों के शब्द तुम्हारे लिए न सत्य हुए हैं ना हो सकते इसलिए तुमसे अब तक तो कहा गया था शास्त्र को जानो तो ज्ञान मिलेगा मैं तुमसे कहता हूं ज्ञान मिले तो तुम शास्त्र को जान सकोगे फिर ज्ञान कहां से मिलेगा ज्ञान ध्यान से मिलता है ज्ञान ध्यान की ही परिपक्वता है ठीक हुआ कि तुम्हें यह बात दिखाई पड़ने लगी कि अब तक शास्त्रों में उलझा रहा निश्चित ही दुविधा पैदा हुई होगी द्वंद्व जगा होगा बड़ी बेचैनियां आई होगी क्योंकि मैं कहता हूं शास्त्र व्यर्थ है निश्चित कहता हूं व्यर्थ है अर्थ डालना होगा तुम्हें तो सार्थक हो जाएंगे शास्त्र तो बोतलों जैसे शराब उंडेलो तो भर जाएंगे मगर शराब पहले तुम्हारे भीतर निर्मित होनी चाहिए तो उंडेल सकोगे तुम्हारे भीतर आनंद पके तो शास्त्र भी भर जाएंगे तुम्हारे आनंद से शास्त्र क्या तुम्हारी भाव भंगिमा में सत्य होगा तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों से सत्य चमकेगा तुम चलोगे उठोगे बैठोगे तो सत्य का प्रसाद वायुमंडल में बिखरेगा तुम फिर जो भी करोगे वही सत्य होगा तुम मिट्टी छुओगे सोना हो जाएगी अभी तो तुम सोना भी छुओ तो मिट्टी ही होने वाली है। अभी सोने को देखने वाली आंखें कहां अभी सोने को परखने वाला हृदय कहां अभी तुम पारस पत्थर नहीं हो समाधिस्त व्यक्ति पारस पत्थर हो जाता है लोहे को छू दे सोना हो जाता है गालियों को छू दे गीत बन जाएं, कांटों को छू दे फूल बन जाएं, अंधेरे को स्पर्श कर दे तो अंधेरा रोशन हो जाए जानने वाले के हाथ में शास्त्री नहीं जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े गहन बड़े गंभीर अर्थ ले लेती गुदे शब्द पर अर्थ खाइया गोद रहे गोद रहे श्रीमान गुदने गोद रहे मालपुए लिख दिए पेट पर माथे लिखा मकान धोती कुर्ता लिख देही पर हंसते हैं सैतान लिखी पीठ पर पर्वत माला, छाती पर शमशान आंसू को मोती लिख करके पढ़ते हैं भूदान कानों पर गुणबत्तियां लिख दी हाथों पर एहसान गालों पर लिख गंगा जमुना करते रहे नहान हाथ पर एहसान लिख दोगे एहसान हो जाएगा माथे पर ध्यान लिख दोगे ध्यान हो जाएगा गालों पर लिख गंगा जमना करते रहे नहान गुदे शब्द पर अर्थ खाइया खोद रहे गोद रहे श्रीमान गुदने गोद रहे पंडित गुदने गोदता गोद रहता है पंडित का जगत बड़ा झूठा जगत है कहता संसार को माया है लेकिन जैसी माया में पंडित रहता है वैसी माया में संसारी भी नहीं रहता संसारी के जगत में कुछ वास्तविकता है पंडित का जगत तो केवल कोरे शब्दों का है माल पुए लिख दिए पेट पर पर पेट भरेगा माथे लिखा मकान धोती कुर्ता लिख दे पर हंसते हैं शैतान तुम्हारे शास्त्र ज्ञान पर शैतान प्रसन्न होते क्योंकि तुम्हारा शास्त्र ज्ञान परमात्मा तक जाने में जितनी बड़ी बाधा है कोई और चीज उतनी बड़ी बाधा नहीं हो सकती जिससे ये भ्रम हो गया कि मैंने सिद्धांत शास्त्र समझ लिए जान लिया अब और जानने को क्या बचा पड़ा गर्त में भयंकर उबारना उसका मुश्किल हो जाएगा पापी को जगाया जा सकता है पापी जगना चाहता है क्योंकि पाप पीड़ा देता है लेकिन पंडित को कैसे जगाओगे उसका तो सारा न्यस्त स्वार्थ उसके पांडित्य में वही तो उसके अहंकार की सजावट श्रृंगार कागज पर छपे सूर्य से दिन नहीं उगे ऐसे कुछ वक्त ने ठगे मुर्गों की कलगियां लगा शाख साक तैनात बांगते रहे दुपहरी बेचारे काल के सगे चौराहे धूप सुंघ गरवाए देव द्वार से जयकारे चांदी के नाम बिस्तर के नाम रथ जगे वातायन द्वार हो गए अंबर तक छलकी मीनार गलियों में रो रहे कबीर कीकर पर आम क्या लगे कागज पर छपे सूर्य से दिन नहीं उगे कितना ही सुंदर छपा हो सूरज कागज पर दिन नहीं होगा और कौए मुर्गों की कलगियां लगे साख साख कौए तैनात बांगते रहे दोपहरी कागज पर तो छपा सूरी था कौओ ने कलगियां लगा थी मुर्गों की बांगते रहे न तो कागज छपे सूरज से सुबह होगी न कौओं के बांग देने से सुबह होगी सूरज निकलेगा ऐसे हम खूब ठगे जाते रहे हमारी सारी जिंदगी ठगे जाने का एक लंबा क्रम हो गई मोतीलाल अब जगो पूछते हो अब क्या करूं अब शास्त्रों से मुक्त हो स्वयं में चलो वही है शास्त्रों का शास्त्र अब शब्दों को छोड़ो शून्य को गहो क्योंकि शून्य से ही उठेगा वह महिमा का अनुभव जो सारे शब्दों को सुगंध दे जाए जो सोने में सुगंध दे जाए लेकिन बहुत हुआ कब तक बाहर बाहर खोजते रहोगे अब भीतर, अब अंतर यात्रा पर चलो और अंतर यात्रा की प्रक्रिया क्या है छोड़ो विचार छोड़ो शब्द छोड़ो शास्त्र छोड़ो ज्ञान यही अटकाए रखते जाग जाग कर देखते रहो कोई शब्द पकड़े ना, तुम किसी शब्द को ना पकड़ो न हिंदू रहो न मुसलमान न ईसाई न जैन न बौद्ध ये सब शब्दों के ही जाल है अब तो तुम अपनी तलाश करो पूछो कि मैं कौन हूं विचार तुम्हारी सतह है और निर्विचार तुम्हारा केंद्र है अब निर्विचार में उतरो एक डुबकी लग जाए निर्विचार में चकित हो जाओगे अबाक रह जाओगे भरोसा ना आएगा एकदम से क्योंकि जैसे ही स्वयं में डुबकी लगती है वैसे ही सारे बुद्ध सारे कृष्ण सारे क्राइस्ट सही सिद्ध हो जाते एक साथ ऐसा नहीं कि बुद्ध सही सिद्ध होते और महावीर गलत हो जाते ऐसा नहीं कि क्राइस्ट सही सिद्ध होते और कृष्ण गलत हो जाते जब तक ऐसा होता रहे तब तक जानना अभी शब्दों के जाल के बाहर नहीं हुए यह कसौटी है जब एक साथ सारे बुद्ध पुरुष सारे जगत के कितनी ही भिन्न हो उनकी भाषा और कितनी ही भिन्न हो उनकी अभिव्यक्ति कितने ही उनके रंग रंगढंग अलग अलग हों, रूप आकृतियां अलग अलग हों जब सारे सदपुरुष एक साथ सही हो जाएं, तो जानना कि तुमने जाना जब तक चुनाव कायम रहे कि लगे कि कृष्ण ठीक जान, जानते क्राइस्ट ठीक नहीं जानते तब तक समझना अभी तुम शब्दों के जंगल में अटके हो अभी जंगल पार नहीं हुआ अभी घर नहीं मिला है